विदापूर्व यो वै वेद प्रयोति तस्म तुंहत्मु प्रकाशम मुसु शरण ओम शांति शांति शांति ही शंकराचार्य केशवरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने नमः ओम शांति शांति शांति ही भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उत्तरार्ध में चौबीस तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता करके एक ही आत्मा में जीव के द्वारा औपाधिक जीव ईश्वर भेद की कल्पना की गई है इसे भी भगवान भाष्यकार ने स एव जीव आत्मन्यव प्रकृतिया जीवेश्वर भेद दृष्टि कल्पयती इस वाक्य से बताया और कथम इति चेत इस प्रश्नवाक्य से जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया कि कैसे जीव एक आत्मस्वरूप में जीव तथा ईश्वर के भेद की कल्पना करता है जीवात्मा और ईश्वर के रूप में एक ही आत्मा का ग्रहण कैसे करता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि जीव का पहले स्वरूप है कि अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा उसे कहा जाता है जीव और अविद्या पदार्थ है प्रकृति की वह अवस्था विशेष जिसमें तमोगुण क्या नाम मलिन सत्व प्रधान होता है सत्वगुण रहता है लेकिन तमोगुण तथा रजोगुण के प्रभाव में आने वाला सत्वगुण और उसकी प्रधानता है प्रकृति के जिस अवस्था विशेष में उस अवस्था विशेष को अविद्या कहा जाता है और अविद्या शब्दित उस अवस्था प्रकृति की अवस्था विशेष रूप उपाधि है जब आत्मा की तो आत्मा जीव कहलाता है ये कहा गया कि अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति और वही प्रकृति की जो अन्य अवस्था है जिसमें रजोगुण तमोगुण से अप्रभावित रहने वाला शुद्ध सत्व गुण होता है तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को कहा जाता है माया और उस माया शब्दित अवस्था उपाधि वाले आत्मा को कहा जाता है परमेश्वर तो ये अविद्या जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था रूप उपाधि है यह उपाधि वास्तविक किसे प्रतीत होती है जीव को या परमेश्वर को तो परमेश्वर को तो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था विशेष माया शब्दित उपाधि वाला होने पर भी अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है वही मय के रूप में स्पुरित रहता है बिना उपदेश के ही ईश्वर तो सबके गुरु है ना ब्रह्म विद्या संप्रदाय करता है उन्हीं से ब्रह्म विद्या का संप्रदाय प्रवृत्त होता है और परमात्मा के पास जो ब्रह्म विद्या है वह उन्हें किनसे प्राप्त हुई है हुँ? परमात्मा को परमात्मा का बोध किससे प्राप्त हुआ वो तो स्वयं ही हैं, स्वयं प्रकाश है ना अज्ञान हो तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो प्राप्त होने वाला वृत्मक ज्ञान है उसकी आवश्यकता होती है अध्यास होने पर अध्यास की समूल निवृत्ति के लिए प्रमाण जन्य ज्ञान की जरूरत होती है आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वसारी वाक्य रूप प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि यह एक परमात्मक बोध होता है और इस बोध की आवश्यकता पड़ती है किसे जिसके चित्त में सत्य भेद बुद्धि है सत्य भेद बुद्धि का ही नाम है अध्यास और उस अध्यास की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है वो होने वाला ब्रह्म ज्ञान है उत्पन्न होने वाला वृत्यात्मक ब्रह्म ज्ञान पर तत्व पदार्थ के एकत्व विषयक अहम वृत्ति का साक्षात्कारात्मिका अहम वृत्ति का नाम है ब्रह्म विद्या और वह वृत्तिमक ज्ञान करता क्या है समूल अध्यास को बाधित कर देता है निवृत्त कर देता है और ईश्वर के अंदर तो अध्यास है ही नहीं इसलिए ईश्वर को ब्रह्मबोध किसी अन्य के द्वारा उपदिष्ट प्रमाण से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को नित्य अपने स्वरूप का अभेद का स्पुरन होता ही रहता है और वे हैं ब्रह्मविद्या संप्रदाय के कर्ता उन्होंने नारायणम पद्मभवम भवम वशिष्ठम के अनुसार और यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम के अनुसार ब्रह्मा जी को कहो या हिरण्यगर्भ को कहो उत्पन्न करके ब्रह्मबोध प्रदान किया वे द्वितीय आचार्य हैं। उनको तो उपदेश जन्य वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि उपदिष्ट वाक्य जन्य अहम् ब्रह्मास्मि बोध होता है और वहां से वो सब परंपरा चलती है फिर लेकिन मूल जो हमारे हैं परमात्मा वो स्वयं ही ब्रह्मरूप है स्वयं प्रकाश होने से उन्हें उनके पास किसी अन्य आचार्य से प्राप्त ज्ञान नहीं है वे आदि आचार्य हैं और फिर ये अध्यास जिनके जिनके अंदर हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त होता है तो ईश्वर शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था विशेष है माया उस उपाधि वाले आत्मा को कहो ब्रह्म को कहो चैतन्य को कहो ईश्वर कहा जाता है वो आत्मा है ईश्वर और ये दोनों अविद्या तथा माया रूप एक ही प्रकृति की अवस्था द्वय रूप उपाधि की कल्पना भी दो उपाधियों की कल्पना जीव ने की है और प्रकृति जो गुणत्रय की साम्य अवस्था है वो भी जिसको दिखेगी जिसे समझाने के लिए ये वेद ने अव्याकृत की भी कल्पना की है प्रकृति की भी कल्पना वेद ने की है का मतलब जीव ने ही की है तो जीव अनात्मा मात्र की कल्पना करने वाला कौन है जीव अविद्या जीव ने ही सभी की कल्पना की है किसी की शांत के रूप में किसी की शादी शांत के रूप में अनात्म पदार्थ तो दो ही प्रकार के हैं ना शांत और शादी शांत और यही उपाधि बनती है आत्मा की अनात्म पदार्थ ही तो ये अविद्या उपाधि वाले को जीव ने ही औपाधिक जीव ईश्वर की कल्पना एक ही आत्मा में कर दी है अब इस कल्पना की कहो या भ्रांति अध्यास कल्पना ये सब पर्यावाचक शब्द हैं इनकी समूल निवृत्ति किससे होगी तो कहा जीव ईश्वर के एकत्व ज्ञान से अभेद ज्ञान से इसलिए जिज्ञासु को चाहिए मुमुख को चाहिए अध्यास से जो मुक्त होना चाहता अध्यास ही बंधन है और इस अध्यास रूप बंधन से हमेशा हमेशा के लिए जो मुक्त होना चाहता है ऐसे मुक्ष को चाहिए कि वह जीव ईश्वर एकत्व विषय विषयक साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले एकत्व बुद्धि प्राप्त कर ले इसे कहा गया था तस्मात कारणा जीव एवं ईश्वर ईश्वर एवं जीव इति इतर अभेद दृष्टिम जानीयात का मतलब प्राप्तियात जानियात का अर्थ है दृष्टि का अर्थ है साक्षात्कारात्मक ज्ञान और इसे प्राप्त कर ले दृष्टि का विषय क्या है इतरेतर भेद अभेद अभेद ईतर इतर में ओ तो इतर इतर शब्द से लेना जीव और ईश्वर को अब एक शंका हो रही है जिज्ञासु के मन में अपने मन में हुई शंका आचार्य के सामने जिज्ञासु इन शब्दों से रखता है ननु जीवस्य निरहंकारस्य हांकार से किचिज्ञीव निरहंकार से कथम अभेदबुद्धि इति चेत् ये यहां तक जिज्ञासुने आचार्य के सामने जो अपनी आशंका रखी उसका अनुवाद किया है उत्तर देने के लिए ये कहते हैं जिज्ञासु के मन में ये शंका हो रही है जीव और ईश्वर परस्पर विलक्षण विलक्षण धर्म वाले हैं जैसे अंधकार और प्रकाश इनका विलक्षण स्वभाव है ना ऐसे जीव और ईश्वर का भी विलक्षण स्वभाव है एक दूसरे के विरोधी धर्म वाले हैं जीव कैसा है तो जीव के दो विशेषण दिए हैं सहांकार से किंचिज्ञ ये दो विशेषण हैं जीवस्य। विशेष्य का वाचक पद है जीवस्य विशेषण के वाचक हैं सहंकार और किंचिज्ञ ये दो पद जीव में दो विशेषताएं बताएगा दो धर्म बताए बताएंगे दो विशेषण सहंकार किसको कहते हैं अहंकार के साथ ही हमेशा जो रहता है उसे कहा जाता है सहांकार अहंकारेण सह तिष्ट इति सहकार ऐसे सहंकार शब्द की व्युत्पत्ति होगी जो अहंकार के साथ उत्पन्न हो रहे अहंकार के साथ ही रहे बिना अहंकार के जीव होता ही नहीं है जो अहम अहंकार किसको कहते हैं अहम वृत्ति को लेकिन कैसी अहम वृत्ति अहम अभिमान कहो अहम वृत्ति कहो जो अनात्मा उपाधि को आलंबन करने वाली अहम वृत्ति उसका नाम है अहंकार सभी अहम वृत्ति को अहंकार नहीं कहते अहम वृत्ति दो प्रकार की एक अनात्मा को आलंबन करने वाली अहम वृत्ति उसे अहम अभिमान अहंकार इस नाम से कहा जाएगा और एक अहम वृत्ति है जो सच्चिदानंद आत्मा का बिना उपाधिका स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप है वो आत्मा का अपना निजी स्वरूप माना जाएगा उसे आलंबन करने वाली एक वृत्ति है अहम वृत्ति उसे तो कहा जाता है प्रमा साक्षात्कार ब्रह्म विद्या वो तो हमें वेदांत स्वाध्याय से प्राप्त करनी है वह अहंकार की विरोधी है कौन सच्चिदानंद विषयनी अहम वृत्ति और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ये उसका आकार है स्वरूप है और ये बोध परमात्मा को निरंतर रहता है इसलिए वे हैं निराहंकार ये मैं सच्चिदानंद हूं या तो यह क्या नाम अहम वृत्ति सच्चिदानंद को आलंबन करके रहेगी या तो सच्चिदानंद को भूल करके अनात्मा जो शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो उपाधि उनमें से किसी न किसी को आलंबन करके रहेगी तो पंचकोशों में से किसी न किसी कोश विशेष को आलंबन करने वाली वृत्ति जिसे अहम अभिमान कहा जाता है अहंकार कहा जाता है वह जीव में होता है इसलिए जीव हमेशा अहंकार के साथ ही रहता है चाहे जागृत अवस्था में रहे तो जागृत अवस्था में शरीर त्रय में से किसी को भी अहम वृत्ति का आलंबन बना करके रहता है स्वप्न में सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो प्रधान तत्व है मन उसे और उस मन में उद्भूत वासना से प्रकट किए हुए स्वप्नकालीन कार्यक्रम संघात रूप अनात्म पदार्थ को आलंबन करके रहता है और सुसुप्ति में अविद्या को आलंबन करके रहता है ये चाहे सुसुप्ति में अहम वृत्ति का आलमन भूत जीव के अविद्या रूप कारण शरीर हो अनात्मा है हो। चाहे स्वप्न में वासना में कार्यकरण संघात हो वो भी अनात्मा है और जागृत में व्यावहारिक सत्ता वाले शरीर त्रय हो वे भी अनात्मा है और इन अनात्मा में से ही किसी न किसी अनात्म विशेष को आलंबन करके हमेशा अहम वृत्ति जीव की रहेगी तीनों अवस्थाओं में इसलिए जीव हमेशा रहेगा अहम अहंकार रूपा जो अहम वृत्ति है उसके साथ ही इसलिए जीव का विशेषण बताया गया सहंकार एक दूसरा विशेषण है किंचिज्ञ किसमें किंचित शब्द है वो किंचित शब्द का अर्थ है अल्प किंचित यानी अल्प तो किंचिज्ञ का अर्थ निकलेगा अल्प और अल्पज्ञकिंचिज्ञ शब्द का अर्थ निकलेगा अल्पज्ञत्व रूप धर्म विशेष सहंकार का अर्थ निकला अहंकार युक्तत्व सहंकारत्व तो सहंकारत्व तथा अल्पज्ञत्व इन दो धर्म से युक्त है जीव जीव यानी अविद्या उपाधि चैतन्य उसमें अविद्यारूप उपाधि के कारण अः सहंकारत्व है और अल्पज्ञत्व है तो ये कहा सहंकार से किंचिज्ञ ये जीव की दो विशेषता बताई इस जीव की दो विशेषता से बिल्कुल विपरीत दो विशेषता वाला है ईश्वर जीव की पहली विशेषता है सहंकारत्व ईश्वर की विशेषता है निरहंकारत्व साहंकारत्व और निरंकारत्व इन दोनों में भेद है कि नहीं वैलक्षण्य अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल विरोध है वैपरीत्य है वैलक्षण्य है तो इसलिए कहा कि निरहंकार से सर्वज्ञर से इसमें ईश्वर यह पद है विशेष्य का वाचक और निरहकार से ये दो पद हैं विशेषण के वाचक निरहंकार ने बताया निरहकार विशेषता वाला परमेश्वर है और सर्वज्ञ इस विशेषण ने किंच इस विशेषण के द्वारा जीव में जो विशेषता बताई गई थी अल्पज्ञत्व उससे विपरीत सर्वज्ञत्व विशेषता को बताने वाला ये सर्वज्ञ विशेषण है ईश्वर का तो इस प्रकार जीव और ईश्वर ये एक दूसरे से विलक्षण विलक्षण धर्म वाले हैं और जिनमें एक दूसरे से विलक्षण विलक्षण धर्म रहते हैं विपरीत स्वभाव है जिनका उनका कोई एकत्व रूपेण ग्रहण नहीं करता अंधकार को कोई प्रकाश नहीं समझ सकता और प्रकाश को अंधकार नहीं मान सकता क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले हैं ऐसे जीव और ईश्वर भी एक दूसरे से विपरीत धर्म वाले होने से इन दोनों का अभेद एकत्व रूप जो बोध है एकत्व विषयक जो बोध है वो कैसे प्राप्त होगा और उस विपरीत धर्म वाले दो पदार्थों को एक बताने वाला प्रमाण कैसे होगा और आचार जो बताएगा उस आचार्य को आप्त कैसे माना जाएगा आप्त कहते हैं यथार्थ वक्ता को वास्तविकता को जो बताता है वह आप्त है उसके द्वारा बताया गया जो वाक्य है वह प्रमाण है शब्द प्रमाण आप्त का वाक्य कहलाता है शब्द प्रमाण तो जीव ईश्वर अंधकार और प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले हैं तो अंधकार और प्रकाश को एक बताने वाले व्यक्ति के वाक्य को तथा उस व्यक्ति को जैसे हम अप्रमाण तथा अनात्म अनाप्त समझते हैं व्यक्ति को अना, अ, अनाप्त समझते हैं और उसके वचन को अप्रमाण मानते हैं ऐसे इन दोनों के अभेद को बताने वाला जो वचन होगा वह अप्रमाण होगा और वह वचन जिसका है वो हो जाएगा अनाप्त तो इस प्रकार की यह आशंका शिष्यों के मन में आई और उस आशंका का अनुवाद भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर किया है निराकरण करने के लिए तो ये कहा कि नु सहकार से किंचिज्ञ जीवस् निरंकार से सर्वज्ञ कथम अभेद बुद्धि सैत तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है आक्षेपार्थ होने से अर्थ निकलेगा कैसे अभेद ज्ञान होगा इन दोनों का मतलब यथा कथित अभी हो नहीं सकता किसी भी प्रकार से इन परस्पर विपरीत धर्मों वाले दो को एक नहीं माना जा सकता ऐसा क्यों तो हेतु बता रहे हैं एक नहीं एक बुद्धि इनकी नहीं होगी इसमें हेतु बताया जा रहा है उभयोर विरुद्ध धर्म धर्माक्रांतत्वात् आक्रांत भयाक्रांत का अर्थ होता है भय युक्त शोकाक्रांत का अर्थ होता है शोक युक्त ऐसे धर्माक्रांत शब्द का अर्थ निकलेगा धर्मों से युक्त और धर्म का विशेषण है कैसे धर्म से युक्त है समान धर्म से युक्त नहीं है अपितु विरुद्ध ये धर्म का विशेषण है सहंकारत्व निरहंकारत्व किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व रूप परस्पर विरुद्ध धर्म से युक्त होने से कौन तो कहते उभयो तो उभय शब्द का ये उभय शब्द सर्वनाम है ना इसका ये किसका परामर्शक बनेगा जीव और ईश्वर का उभयो हो जीवेश्वर यो हो ऐसा समझना जीव और ईश्वर ये दोनों परस्पर विपरीत धर्म से युक्त होने से उभयोर विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात का अर्थ निकलेगा ये हेतु वाक्य है और आक्षेप वाक्य है आक्षेप में हेतु बता रहा कथ, कथम अभेद यह आक्षेप है मतलब अभेद बुद्धि हो नहीं सकती दोनों में अभेद बोध नहीं हो सकता परमात्मा का चेत इस प्रकार की आशंका यदि शिष्य करते हैं तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि न इस न का अर्थ है इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए ये आशंका नहीं करनी चाहिए यह न का निकलेगा इति नच तो आशंकित ऐसा समझना न का इस प्रकार की आशंका मत करो क्यों कहते इसलिए कि स्थूल शरीर वाच्यो उपाधि समाधि दशा सूक्ष्मशरी पदवाच्यपाधि विर्मुख सशापन्नम कहते हैं कि आप्त आचार्य उद्दालक जी श्वेत केतु को आचार्य उद्दालक जी ने छांदोग्य उपनिषद के ष्ट अध्याय में नौ बार तत्वसी तत्वसी इस महावाक्य का उपदेश किया इसे उपदेश वाक्य कहा जाता है तो ये जो तत्वशी वाक्य हैं। वाक्य किसको कहते हैं पद समूह को वाक्य कहा जाता है व्याकरण के अनुसार खाली पद समूह मात्र वाक्य नहीं है अपितु एक तिंग वाक्यम ऐसा पद समूह वाक्य कहलाता है जिसमें एक तिगंत पद हो तीन यानी तीन क्या है तीन प्रत्यय आ रहे हैं कितने हैं तीन अठारह उनमें से नौ हैं परस्मै पद और नौ हैं आत्मनिपद संज्ञा तो ये जो अठारह प्रत्यय हैं इनकी तीन संज्ञा होती है जैसे सुप है इक्कीस ऐसे अठारह हैं तीन और ये सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है उनकी संयोगांतम सुप्तिगंत पदम इस सूत्र से पद संज्ञा होती है तो तीग, पद कहा जाएगा इन अठारह में से कोई न कोई एक तिंग शब्दित प्रत्यय अंत में है जिस पद के उसे तिगंत पद कहा जाएगा और वो तिगंत पद जिस वाक्य में होगा जिस पद समूह में होगा उसे कहा जाएगा वाक्य उसे वाक्य कहते हैं तिष्ठ ये वाक्य है कि नहीं इसमें कितने पद है टिष्ठ में कितने पद है एक पद है तब भी वाक्य है क्यों कि इसमें और एक पद है भले उसका प्रयोग न हुआ हो वो कौन है तिष्ट क्रिया पद है तो उसका कर्ता रहेगा कि नहीं रहेगा कर्ता कौन होगा टिष्ठ एक कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है हा न प्रथम पुरुष है न उत्तम पुरुष है मध्यम पुरुष है मध्यम पुरुष में कर्ता कौन होता है क्रिया का हाँ, पद तो इसलिए त्वम तिष्ठ वहां तिष्ठ ऐसा कहने से तुम शब्द का प्रयोग न होने पर भी मध्यम पुरुष होता है ईस्मद्युतम क्या अस्मद हां वो एक सूत्र है ना ईस्व पद का प्रयोग हो या ना हो मध्यम संजक प्रत्यय का प्रयोग लकार के स्थान पर होता है तो त्व तिष्ठ पद समूह हुआ उसमें एक तिगंत पद हुआ तिष्ट एक सुवंत हुआ त्व तो ऐसे पद समूह को वाक्य कहा जाता है तो तत्व असी ये वाक्य है कि नहीं इसमें तिगंत पद कौन सा है असी असी तिगंत पद है अस् धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन और बाकी दो हैं प्रथमांत तत् और त्वम ऐसे कुल मिलकर के तीन पद हैं तीन पदों का समूह तत्वमसी यह है और इसमें एक तिगंत पद होने से वाक्य कहलाया इनमें से जो एक नियम है कि वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम वाक्यर्थ को समझने के लिए पदार्थ को समझना आवश्यक होता है वाक्यर्थ का ज्ञान होगा तो पदार्थ का ज्ञान होता है तो वाक्यार्थ कहलाता है कौन वाक्यार्थ किसको कहता है हा? वाक्यार्थ किसको कहता है अभी इस महीने में भी दो तीन बार बताया है अगस्त में जब से शुरू हुआ और पहले तो कई बार बताया वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है अन्वय यानी संबंध वो वाक्यार्थ कहलाता है वाक्यर्थ कौन है वाक्य में प्रयुक्त जो पद उन पदों के अर्थों का जो आपस में संबंध बनेगा उस संबंध का नाम है वाक्यार्थ तत्वमसी इस वाक्य में प्रयुक्त जो पद उन पदों के अर्थ का जो आपस में संबंध है उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ तो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ इन दोनों का आपस में जो संबंध बनेगा उसे कहा जाएगा तत्वसी तो तो वाक्यार्थ पद, पदार्थ पदार्थ का परस्पर अन्वय वाक्यार्थ कहलाएगा तो दो पदार्थों का आपस में संबंध समझने के लिए पहले उन पदार्थों को समझना पड़ेगा ना पदार्थों को समझना पड़ेगा तब जाकर के संबंध समझ में आएगा इसलिए कहा कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो पदार्थ हैं संबंधी और संबंध है वाक्यार्थ वाक्यार्थ संबंध है और संबंध ही है पदार्थ तो इसमें तुम आ, तुम पदार्थ और तत्पदार्थ इन दोनों का जो आपस में संबंध बनेगा वाक्यार्थ कहलाएगा पदार्थ भी दो प्रकार का होता है पदार्थ कितने प्रकार का एक वाच्यार्थ दूसरा लक्ष्यार्थ वाचार्थ और लक्ष्यार्थ तो तो यहां पर किसी भी वाक्यार्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम तो वाचार्थ को लेकर के ही उनका आपस में संबंध बनता है यदि तो वो लिया जाता है लेकिन वाचार्थ को ग्रहण करने से वाक्य का जो तात्पर्याथ है वक्ता जिस संबंध को बताना चाहता है वो तात्पर्य अर्थ हो जाएगा वह अनुपन्न हो उपपन्न का अर्थ होता है सिद्ध अनुपन्न का अर्थ निकलेगा असिद्ध सिद्ध न हो रहा हो वाच्यार्थ को वाक्य में प्रयुक्त पद, पदों के वाच्यार्थ का ग्रहण करके वक्ता का जो विवक्षित अर्थ है वह सिद्ध न हो रहा हो निश्चित न हो पा रहा हो तो क्या किया जाता है फिर लक्षणा की जाती है अरो लक्षणा से उपस्थित होने वाला जो अर्थ होगा उसे कहा जाता है लक्ष्यार्थ शक्ति संबंध से उपस्थित होता है उसे शक्यार्थ शक्यार्थ का ही दूसरा नाम है वाच्यार्थ मुख्यार्थ अभिधेयार्थ शक्ति का दूसरा नाम है अभिधा अभिधा कहो या शक्ति कहो तो शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है वो दो प्रकार का एक शक्ति संबंध कहो और दूसरा लक, लक्षणा शक्ति संबंध से जो उपस्थित होता है उसे शक्यार्थ वाचार्थ अभिधेयार्थ मुख्यार्थ इन नामों से कहा जाता है लक्षणा संबंध से जो अर्थ उपस्थित होता है उसे कहा जाता है लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ तो ये जो तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त त्वम पद हैं इस त्वम पद के भी दो अर्थ निकलेंगे एक शक्यार्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ ऐसे तत्पद के भी दो अर्थ हैं शक्यार्थ लक्ष्यार्थ तो यदि तत्पद और त्वम पद के शक्यार्थ का ग्रहण करके वक्ता को जो अर्थ बताना चाहता है वह विवक्षित अर्थ बता नहीं पा रहा है सामने वाला ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो लक्षणा की जाती है लक्षणा तीन प्रकार की लक्षणा होती है तीन प्रकार की जहद लक्षणा अजहद लक्षणा और जहद आज़ाद लक्षणा ऐसे तीन प्रकार की लक्षणा मानी जाती है ना तो पहले तो यहां तुम पद का वाचार्थ बताया और वाचार्थ को लेकर के विवक्षित अर्थ है दोनों का अभेद संबंध ऐक्य संबंध ये विवक्षित अर्थ है तात्पर्य अर्थ है और दोनों का ऐक्य रूप तात्पर्य यदि वाच्यार्थ को लेकर के ही सिद्ध हो जाए तब तो कोई आवश्यकता नहीं है लक्षणा के पास जाने की लक्षणा एक दोष माना गया है और शक्यार्थ को लेकर के वाच्यार्थ निकल आना तात्पर्यार्थ निकल आना ये निर्दोष वाक्यार्थ माना जाता निर्दोष वाक्यार्थ मानता है निर्दोष वाक्य मानते हैं लेकिन बिना लक्षणा के यदि वाच्यार्थ को लेकर के तात्पर्य निकल रहा हो तो फिर लक्षणा नामक दोष को स्वीकार करके भी तात्पर्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो पहले तुम पद का वाच्यार्थ क्या होगा इसे बता रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी तुम पद वाच्यो अर्थ स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी ये विशेषण का वाचक पद है विशेष का वाचक पद प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है उसका अध्ययन कर लीजिए वो कौन आत्मा एक ही आत्मा में जीव और ईश्वर की कल्पना हुई है ना और रोजीव उन्हें की हैं इसलिए आत्मा ये आत्मा कहो या चैतन्य कहो इसे विशेष्य के वाचक पद के रूप में लीजिए तो जो स्थूल शरीर अभिमानी तथा तो सूक्ष्म शरीर अभिमानी यानी कार्यकरण संघात अभिमानी चैतन्य है आत्मा है वह त्वम पद का वाचार्थ है त्वम पद का वाच्यार्थ कौन होगा आत्मा ही लेकिन कौन सा आत्मा जिसका कार्यक्रम संघात में अभिमान है यानी अहम बुद्धि है जिसकी अहम वृत्ति स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर को आलंबन मना रही है ऐसे आत्मा को कहा जाता है तोम पद का वाचार्थ, यानी जीव तोम पद वाच्यार्थ कौन है जीव अनात्म आलंबनक अहम वृत्ति से युक्त आत्मा वो जीव आत्मा है वो तोम पद का वाचार्थ है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी तोमपद वाच्यो अर्थ ये ध्यान में आगे हैं लक्षार्थ बताया जा रहा है तोम पद का ये वाच्यार्थ हुआ वाच्यार्थ किसको कहते हैं जो शब्द की शक्ति से उपस्थित होने वाला अर्थ है उसे कहा जाता है वाच्यार्थ शक्यार्थ मुख्यार्थ अभिधेयार्थ शक्ति का पर्यावाचक एक दूसरा शब्द कौन सा है अभिधा अभिधा कहो या शक्ति कहो शक्यार्थ कहो या अभिधेयार्थ कहो और इधर शब्द और अभिधान एक अर्थ निकलेगा अब लक्षार्थ बताते हैं त्व पद का कि उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशापन्नम शुद्ध चैतन्यंचपद लक्षो अर्थ तो उपाधि से विनिर्मुक्त का मतलब उपाधि रहित विनिर्मुक्त शब्द का अर्थ है रहित उपाधि के बिना उपाधि विनिर्मुक्त का अर्थ है निरुपाधिक तो उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम तो समाधि के समय क्या होता है कि आत्मा त्वपद क्या नाम यानी तोम पद का वाच्यार्थ भी रहता है वहां पर तोम पद का लक्ष्यार्थ भी रहता है जब यानी समाधि में अंतकरण तो रहेगा ना जैसे सुसूपति में रहता है ऐसे समाधि में भी अंतकरण रहेगा जो समाधि में अंतकरण है वह शुद्ध सात्विक अंतकरण है अविद्या भी वहां है अज्ञान भी है लेकिन सात्विक अज्ञान है रजोगुन तमोगुण अभिभूत है ईश्वर की उपाधि जो माया है वो जैसी शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है ऐसे अनेकों जन्मों की साधना करते करते करते रजोगुन तमोगुण को अभिभूत कर दिया सत्व गुण को उसकी उत्कृष्टता को प्राप्त कराया साधक अवस्था में साधक ने तब जाकर के ठीक से ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन तथा निधि कर पाता है श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होता है और उस परोक्ष निश्चय के अनुसार फिर निधि करता है अपनी अहम वृत्ति को उपाधिभूत अनात्मा मात्र से यानी शरीर त्रय से कहो या पंच से कहो निकाल करके जो श्रवण मनन से निश्चित अर्थ है सच्चिदानंद उसी को आलंबन बनाने के लिए अहम वृत्ति को सच्चिदानंद स्वरूप के अभिमुख करता रहता इसी का नाम है निधि वेदांत में उपाधि में से अहम वृत्ति को निकालना यानी उपाधि को आलम्बन बनाने से रोकना और जो स्वस्वरूप है उसी स्वस्वरूप का मैं के रूप में हमारी वृत्ति ग्रहण कर ले इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप के अभिमुख उसको करना इसी का नाम है निधि प्राथमिक अवस्था को कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि उस समय तो थोड़े देर के लिए आत्माभिमुख होगी फिर पूर्व अभ्यास वशात अनात्मा के ओर जाएगी अहमृति इसलिए सभी कल्पक समाधि कहो संप्रज्ञा समाधि को सविचार समाधि को रहती है और निधि ध्यास में साधक धैर्य रख करके निरंतर लगा रहता है तो फिर धीरे धीरे वह परिपक्व अवस्था हो जाती है निधि ध्यास की और निधि ध्यान की परिपक्व अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि रहेगी तो चाहे सम्प्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो असंप्रज्ञात समाधि को कहा गया निधि ध्यान की परिपक्व अवस्था लेकिन वो निधिध्यासन भी परिपक्व अवस्थापन न निधिध्यासन ज्ञान का साधन है न कि ज्ञान और अज्ञान की तथा चित्त की निवृत्ति होती है किससे ज्ञान से तो समाधि दशा में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार रूप ज्ञान नहीं है हमारी अपनी प्रयत्न से बनी हुई अहम वृत्ति है साधक के प्रयत्न से स्... मैं सच्चिदानंद हूं इत्याकारक बनी हुई वृत्ति को साधना कहा जाएगा साधना प्रयत्न साध्य होती है इसलिए निर्विकल्पक समाधि भी प्रयत्न साध्य हुई वो साधना है और ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है प्रमाण तथा प्रमेय साध्य है और प्रमाण है तत्व में शिवाक्य प्रमेय है वो अद्वैत एक में वितीय परमात्मा वो है प्रमेय और दोनों का अनुग्रह हो जा तो अहम ब्रह्मास्मी ये प्रमा होती है उसके बाद में समाधि लगाने की जरूरत नहीं है साधन तो होता है साध्य को प्राप्त करने के लिए फिर वेदांत में निरंतर समाधि रहती है सहज समाधि उसे कहा जाता है कभी अपने सच्चिदानंद रूपता का विस्मरण होगा ही नहीं अज्ञान बाधित होने के बाद तो फिर समाधि में करते क्या है प्रयत्न से अपनी सच्चिदानंद रूपता का स्मरण करते हैं ध्यान करते हैं और वो बिना प्रयत्न के ही सहज हो रहा हो तो फिर और कब होगा जब अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा अध्यास की निवृत्ति होगी का तो मतलब समाधि में भी अज्ञान है और नींद में भी अज्ञान है लेकिन नींद में जो अविद्या है और समाधि में जो अविद्या है कहो या अज्ञान है कहो दोनों में अंतर है कोयले में भी आपका प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण में भी पड़ता है दोनों पृथ्वी हैं लेकिन कोयले में प्रतिबिंब आप देख नहीं सकते क्योंकि कोयले में जो सामने वाले के प्रतिबिंब को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति है वो कालापन होने से जाड्य अधिक होने से अभिभूत है दबी हुई है तम प्रधान है वो कोयला और शीशा है सात्विक तो उसमें दोनों पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी शीशे में दर्पण में अपना एक सामर्थ्य विशेष है कि वो प्रतिबिंब आपका आपको सुस्पष्ट रूप से दिखाता है और कोयले में सामर्थ्य नहीं है प्रतिबिंब को अभिव्यक्त करने का तो ऐसे ही तम प्रधान अविद्या होती है सुसुप्ति में और सात्विक अविद्या होती है समाधि में वहां भी अविद्या जहां अविद्या है अंतकरण है वहां पर हम जीव रहेगा अविद्या उपाधिक जीव है ना तो इसलिए समाधि अवस्था भी जागरण स्वप्न सुसुप्ति के तरह ही अवस्था विशेष है और वो अवस्था ईश्वर की ईश्वर तो अवस्था जितनी भी है उन सबका साक्षी है परमात्मा और अवस्था में अभिमान करने वाला अवस्थी जीव है और उस समय यदि चिदाभास तथा आनंदाभास जो हो रहा है सुस्पष्ट है समाधि में सुस्रुप में चिदाभास और आनंदाभास अस्पष्ट है तमक प्रधान होने से और उस चिदाभास तथा आनंदाभास को ही मैं समझ लें, तो माना जाता है उजीव है और वह यदि बिंब को प्रतिबिंब में से भी उपाधि के तरह अविद्या रूप सात्विक अविद्या रूप उपाधि में से भी और उपाधिस्थ चिदाभास तथा आनंदाभास से भी अपनी अहम वृत्ति को निकाल करके चित तथा आनंद चिदानंद उसके अभिमुख करता उसे मैं समझता तो समझना कि वो निर्विशेष है निरुपाधिक स्वरूप को मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है लेकिन वह अपने प्रयत्न से कर रहा है इसलिए प्रमा नहीं है वो प्रमा शुद्ध स्वरूप का बुद्धि में क्या नाम वो जो वृत्ति है प्रयत्न से बनी हुई वह शुभ संस्कार हमारी बुद्धि में डालेगी मैं सच्चिदानंद हूं निरुपाधिक चैतन्य हूं इसका संस्कार बुद्धि में पड़ेगा अरे संस्कार प्रबल होगा जैसे जैसे प्रबल होगा सह समाधि होगी और फिर तत्व आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्व में श्री वाक्य से अहम ब्रह्मास्म बोध होगा तो वहां जो बिंब के ओर दृष्टि डालने का सामर्थ्य आ जाता है अंतकरण में समाधि में विवेक थोड़ा स्पष्ट बिंब प्रतिबिंब का भी हो जाने से आभास तथा तो चीत का तो ये कहा गया समाधि दशापन्नम तो समाधि दशा में जो बिंब अभिमुख अहम है वो ये नहीं तो जो बिंब है वो है त्वपद लक्षार्थ सच्चिदानंद उसे यहां पर कहा जा रहा है कि उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम त्वपद संपन्नम शुद्ध चैतन्यंचम पद लक्षो अर्थ ये तोम पद का लक्षार्थ हो जाएगा जिसे हम लोग साक्षी कहते हैं वेदांत में वो है त्वपद का लक्ष्यार्थ लक्षणा से उपस्थित हुआ अर्थ उसमें कोई उपाधि नहीं है उपाधि न होने से वो चैतन्य मात्र हैं, ऐसे तत्पद के लक्षार्थ में भी चैतन्य मात्र हैं, और दोनों के स्वरूप स्वरूपतः दोनों का स्वरूप एक होने से भेद नहीं है और विरोधी धर्म भी उनमें उपाधि के नहीं है निरुपाधिक होने से इसलिए स्वभावसिद्ध दोनों का ऐक्य है और उस स्वभावसिद्ध सिद्ध ऐक्य को तत्वमशी वाक्य बताएगा ये आगे कह रहे हैं इस पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मदर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति शाँति शां शाति शव सूत्र भगवतुन पुना ईश्वर गुरात्मे मूर्ति वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम shanti shanti sam